परिचय छः श्याम पुकर में प्राण कृष्ण के मकान पर श्री राम कृष्ण श्री कृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभागमन किया है श्रीयुक्त प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के श्याम पुक वाले मकान के दो दुमंजिले पर बैठ बैठक घर में भक्तों के साथ बैठे हैं अभी अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं आज दो अप्रैल रविवार अठारह ईस्वी चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है इस समय दिन के एक दो बजे होंगे कप्तान उसी मोहल्ले में रहते हैं श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि इस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उनसे मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव सेन को देखने जाएं। प्राण कृष्ण बैठक घर में बैठे हैं राम मलोहर, केदार सुरेंद्र गिरिंद्र सुरेंद्र के भाई राखाल बलराम मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित हैं मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं यह सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं श्री रामकृष्ण कह रहे हैं ईश्वर और उनका ऐश्वर्य यह जगत उनका ऐश्वर्य है परंतु ऐश्वर्य देख ही सब लोग भूल जाते हैं जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते कांचन का भोग करने सभी जाते हैं परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है संसार मानो विशाल विशालाक्षी नदी का भंवर है नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है गोखरू कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना कठिन है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 फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता साथ साथ-साथ घूमना पड़ता है तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी भक्त साधु संग से क्या उपकार होता है श्री रामकृष्ण ईश्वर पर अनुराग होता है उनसे प्रेम होता है व्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होता साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस ऑफिस में घूमता रहता है व्याकुल होता रहता है उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है क्या आज कोई जगह खाली हुई एक और उपाय है त्याकुल होकर प्रार्थना करना ईश्वर अपने हैं उनसे कहना पड़ता है तुम कैसे हो दर्शन दो दर्शन देना ही होगा तुमने मुझे पैदा क्यों किया सिखों ने कहा था ईश्वर दया मैं है मैंने उनसे कहा था दया मैं क्यों कहूँ उन्होंने हमें पैदा किया है यदि वे ऐसा करें जिससे हमारा मंगल हो तो इसमें आश्चर्य क्या है माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही इसमें फिर दया की क्या बात है यह तो करना ही होगा इसीलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी वे हमारी माँ और हमारे बाप जो हैं लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के तीन वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं फिर जब लड़का पैसा मांगता और बार बार कहता है माँ तेरे पैरों पड़ता हूँ मुझे दो पैसे दे दे तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है साधु संग करने पर एक और उपकार होता है सत और असत का विचार सत नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर असत अर्थात अनित्य असत पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूढ़ बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है पड़ोसी महाराज पाप बुद्धि क्यों होती है श्री राम कृष्ण उनके जगत में सभी प्रकार हैं। साधु लोग भी उन्होंने बनाए हैं दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है सद्बुद्धि भी वे ही देते हैं और असदबुद्धि भी पाप की जिम्मेदारी और कर्मफल पड़ोसी तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है श्री कृष्ण ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा मिर्च खाने पर क्या तीखा ना लगेगा सेजो बाबू ने अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था इसलिए मरते समय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हुए कम उम्र में इतना पता नहीं चलता कालीबाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदरवन की लकड़ी रहती है वह गीली लकड़ी पहले पहल अच्छी जलती है उस समय मालूम भी नहीं होता है कि इसके अंदर जल है लकड़ी का जलना समाप्त होते समय सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और फेंच फोंच करके चूल्हे की आग बुझा देता है इसलिए काम क्रोध लोभ इन सब से सावधान रहना चाहिए देखो ना हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी अंत में ख्याल आया अशोक वन में सीता है तब सट पटाने लगे कि कहीं सीता जी का कुछ ना हो जाए पड़ोसी तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों श्री कृष्ण उनकी इच्छा उनकी लीला उनकी माया में विद्या भी है अविद्या भी अंधकार की भी आवश्यकता है अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है काम क्रोध लोभादि खराब चीज तो अवश्य है परंतु उन्होंने ये दिए क्यों दिए महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है जितेंद्रिय क्या नहीं कर सकता उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है फिर दूसरी ओर देखो काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है दुष्ट लोगों की भी आवश्यकता है एक गांव के लोग बहुत उद्दंड हो गए थे उस समय वहां गोलोक चौधरी को भेज दिया गया उसके नाम से लोग काँपने लगे इतना कठोर शासन था उसका अतव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए सीता जी बोली राम अयोध्या में यदि सभी सुंदर महल होते तो कैसा अच्छा होता मैं देख रही हूं अनेक मकान टूट गए हैं कुछ पुराने हो गए हैं श्री राम बोले सीता यदि सभी मकान सुंदर हो तो मिस्त्री लोग क्या करेंगे सभी हंस पड़े ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं अच्छे पेड़ विषैले पेड़ और व्यर्थ के पौधे भी जानवरों में भले बुरे सभी हैं बाघ शेर साँप सभी हैं